बहुत ही अच्छे संत हैं और ब्रह्म कुमार के फ़िलासफ़ी को भी अच्छी तरह से जानते हैं और हमारी जो भारतीय संस्कृति है सनातन धर्म की सभ्यता और वहाँ की जो रीति रिवाज हैं उनको भी अच्छी तरह से फॉलो करते हैं सन्यास जो है उन्होंने लिया है तो क्या उनके पीछे इन सारी चीज़ों के पीछे जो रहस्य हैं वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और दिल्ली में कश्मीर गेट के पास में उनकी विशेष आश्रम है अखाड़ा है और जहाँ पर बच्चों की शिक्षा दीक्षा के साथ संस्कृत महाविद्यालय हैं तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ वो कर रहे हैं और उनके साथ में बहुत सारे और सन्यासी रहते हैं और सभी लोग मिलकर भारतीय सनातन धर्म की रक्षा प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो आप सभी की तरफ से स्वामी विश्वानंद जी का बहुत बहुत स्वागत है बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद जी स्वामी जी कैसे हैं आप परमात्मा की कृपा से यहाँ शांतिवन में परमात्मा के चरणों में बहुत आनंद में हूँ और विश्व कल्याण के कामों में जीव मात्रा के कल्याण के कामों में रहता है रहते हैं इसीलिए शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता है अच्छे अच्छे लोगों से अच्छी अच्छी संस्थाओं में जाके अपनी संस्कृति अपने अच्छे जो रीत रसम है मानवीय मूल्यों हैं, इसके बारे में प्रचार प्रसार करते रहते हैं और ख़ास करके ट्रू स्पिरिचुअल टेक्निक यानी कि सच्ची आध्यात्मिक प्रक्रिया उसको सिखाते हैं लोगों को अनकंडीशनल कोई चार्ज लिए बिना फ्री ऑफ चार्ज ताकि लोग अपने आत्मिक रूप से परमात्मा से जुड़े वो सिस्टम सिखाते हैं जिसको ब्रह्मा कुमारी सौरी विश्वविद्यालय में राजयोगा सिस्टम कहते हैं राजयोग स्वामी विश्वानंद जी मैं चाहूँगा कि आपका इस और आना कैसे हुआ क्या बचपन से ही कुछ चीज़ें घटनाएं हुई या फिर आपको किसी से प्रेरणा मिलगा आ, किसी से आप मोटिवेशन आपको मिला हो उनके सान्निध्य से आप यहाँ पर आए सात साल की उम्र से ही परमात्मा की योजना से आध्यात्मिक मार्ग में चल पड़ा था मेरा प्रथम आध्यात्मिक गुरु केरल राज्य से विचरण करते करते हमारे गांव में आए थे परमात्मा का ये प्लान था वो तो बाद में मधुवन में आके मुझे पता चला कि मैं इतनी छोटी आयु में ऐसे कैसे आध्यात्मिक मार्ग में चला फिर मेरे को दिन प्रतिदिन जिज्ञासा बट गई कि मुझे परमात्मा को मिलना है देखना है उससे बातें करना है कुछ शक्ति सक, कुछ शक्तियां प्राप्त करनी है ताकि मेरा भी कल्याण करूं और अन्य लोगों की भी सेवा करूं, ऐसा भाव प्रकट होता गया फिर बहुत वैरागी प्रज्वलित हृदय में ऐसी विचारों की आग जली फिर गुरु गुरु के सान्निध्य में रहते रहते बहुत बहुत कुछ सीखा फिर मैं कहीं सामाजिक संस्थाओं को जोड़ने का संगठन का काम भी गुरु ने बताया था तो वो करता था गुरुजी ने दो काम विशेष रूप से बताया था कि विश्व की तमाम सेवाभावी संस्थाओं का आध्यात्मिक रूप से और प्रेम के सूत्र में संगठन करना और विश्व की जितनी भी धर्म की व्यवस्था है धर्म संप्रदायों की व्यवस्था है वो सबको भी ज्ञान और प्रेम के सूत्र में जोड़ना तो ये संगठन का काम करते थे तो कई बार लेक्चर सुनने को भी दे, लेक्चर देने का भी प्रसंग होता था तो मेरा एक लेक्चर एक भाई जी ने सुना जो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय से जुड़े थे तो उसको ऐसा लगा कि ये स्वामी जी तो माइक आत्मा है अच्छा प्रवचन कर सकते हैं। और सोच भी अच्छी है ज्ञान भी ठीक है तो मेरे को कहा कि स्वामी जी आप हमारे धार्मिक सम्मेलन चलता रहता है जहाँ धर्मगुरुओं को हम बुलाते हैं तो आप आओगे तो फिर मैंने उसको बोला कि हाँ ज़रूर आऊँगा तो पिछले दस साल से मैं इस विद्यालय से भी जुड़ा हूँ मैं कई बार यहाँ अलग अलग प्रोग्रामों में आया हूँ अभी भी यहाँ तीस तारीख से दो जून तक चार दिन का संत सम्मेलन था अखिल भारतीय महा संत सम्मेलन जो था उसमें मैं भाई जी के निमंत्रण से ही आया वो उसका व्यवहार उसका जो सद्गुण लोगों को प्रेम से दिल जीतना ऐसा व्यवहार उसका लगा तो मेरे साथ भी संपर्क में थे तो मुझे उसने निमंत्रण दिया कि स्वामी जी इस बार फिर आपको आना है तो ब्रह्मा कुमार भाई जी के निमंत्रण से ही मैं यहाँ आया तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि ऐसा जो भी जब भी जब भी प्रोग्राम होता है ना, तो बहने और भाई ब्रह्मा कुमारी बहने और ब्रह्मा कुमारी भाई जो है वो ऐसे आश्रमों में अखाड़ों में ऐसी धार्मिक संस्थाओं में जाते हैं और बड़े प्यार से वो उसको निमंत्रण देते हैं समझाते हैं जैसे अपने आध्यात्मिक परिवार के हम बहुत सालों से उसको जानते हैं परिचय ऐसा व्यवहार करते हैं ताकि हम उससे बहुत प्रभावित होते हैं ब्रह्मा कुमारीज भाई और बहनों का जो व्यवहार है वो व्यवहार ही हमारा दिल जीत लेता है तो हम आगे पीछे सारे कार्यक्रम को आगे पीछे करके हम उसके निमंत्रण पर आने का हमारा दिल में बहुत भाव हो जाता है कि हमको जाना ही चाहिए तो ये भाव को लेके हम आते हैं और इस बार भी ऐसे ही आया हो चलिए स्वामी विश्वानंद जी बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं चाहूँगा एक निजी अनुभव आपका जैसे योग है मेडिटेशन है कभी कभी हम लोग दो तीन घंटा चार घंटा पाँच घंटा बैठ जाते हैं एक अच्छी अनुभूति हो जाती है तो मैं चाहूँगा कि आपके जीवन काल में बहुत अनुभूति आपने की है तो एक हाथ जो आपको अभी याद हो वो हमारे श्रोता बंधुओं को सुनाएं ताकि वो भी इस योग मार्ग पर आगे आ सकें जब हम भी योग करते हैं ना योग का मतलब है परमात्मा से हमारा दिल का कनेक्शन जोड़ना हमारा मन बुद्धि का कनेक्शन जोड़ना इसको योग कहते हैं राजयोग राज राजयोग भी ऐसे ही कहा कहते हैं ना परमात्मा से अपना आत्विक संबंध जोड़ना रू रिहान करना बातचीत करना मन से कनेक्शन जोड़ना तो हम भी बहुत सालों से छोटी उम्र से ही ये गुरुजी ने सिखाया है तो ये तो करते आए थे और अभी विशेष अच्छे तरीके से हमको प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय से राजयोगा मेडिटेशन सीखने को मिला जानकारी मिला तो ये करते करते एक अनुभव सुनाता हूँ जब आपने कहा है तो बहुत अच्छा अनुभव है एक बार में अमृत वेले यानी कि अमृत वेला दो घंटा मैं करता हूँ बहुत सालों से थ्री टू फाइव यानी सुबह तीन बजे से पाँच बजे मैं अमृत वेला मेडिटेशन योग करता हूँ राजयोग का अभ्यास करता हूँ तो उसमें मैंने विद्यालय की ज्ञान की मुरली में भी सुना था कि सृष्टि परिवर्तन होगा सडनली होगा वो तो कभी भी हो सकता है और जैसे ऐसे भी कहा गया है शास्त्रों में भी कहा गया है कि कलयुग का अंत होता है और सतयुग की दुनिया की फिर से शुरुआत होती है तो उसका समय कितना अंदाजन होता है वो विद्यालय की मुरली के ज्ञान से पता चलता है कि वो 100 साल का संगम होता है तो करीब करीबन नब्बे साल संगम युग को बीत गया है तो अभी अभी कुछ दिन पहले ही मैंने शिव परमात्मा को प्रश्न किया अमृत वेले राजय मेडिटेशन करते करते ही बाबा को प्रश्न किया शिव बाबा को कि हे बाबा आप मुझे ये बताइए या मुझे दिखा दीजिए कि ये सृष्टि परिवर्तन आप कैसे कराओगे तब क्या होगा कैसे होगा <coughs> तो मुझे शिव बाबा अपनी प्यारी प्रकृति में बसी हुई पृथ्वी को कह रहे दृश्य भी दिखाया जैसे लाइव मेरी आंखों के सामने वो पिक्चर शुरू हो गया आंखों खुली थी वो दृश्य बाबा ने ऐसा दिखाया कि वो हुक्म कर रहे कह रहे बड़े प्यार से हे पृथ्वी मेरी प्यारी बच्ची अभी मुझे नीचे जो बुरा काम करने वाला है वैसे लोगों का विनाश करना है ज़रूरी हो गया है क्योंकि ये बुरे लोगों ने मेरे रूहानी बच्चों को मेरे प्यारे प्यारे आध्यात्मिक बच्चों को जो तपस्या साधना कर रहे है उसको बहुत तकलीफ दिया है बहुत विघ्न डाले है तो उसको ख़त्म करना है तो तू जो जिस रूट पे जो घूम रही है वहाँ थोड़ी देर रुक के उल्टी हो जा तो हकीकत में वो पृथ्वी घूमती घूमती स्थिर भी हो गई मैंने मैं देख रहा हूँ और पृथ्वी थोड़ी देर ऐसे उल्टी हो गई तो समंदर का पानी जो है वो धरती पर जहाँ लोग जनसंख्या बसी हुई है शहर शहर गाँव गांव सब बच्चे जीवसृष्टि बसी हुई है उसके पर पानी फिर गया फिर दुबई में जो दुनिया का सबसे बड़ा बिल्डिंग है वो भी डूब गया वो भी दिखाया और जो बुर्ज खला जो है ना बड़ा वो भी डूबता हुआ दिखा तो फिर बाबा कहते हैं कि दूसरा नजारा दिखाया शिव बाबा ने कि देख ले बे, ब, ब, ब, बेटा तू भी योग करते है इसलिए मैंने तेरा शरीर के साथ ऊपर उठा लिया है और जितने योगी पुरुष थे भाई बहन थे योगी आत्मा थी और सबके शरीर ऊपर उठा लिया बाबा ने और दूसरे भी थे पर सिर्फ कुमारी से जुड़े हुए तो थे जितने भी भाई पवित्र भाई बहन योग योग करते हैं बहुत सालों से योग कर वो सब सफ़ेद वस्त्र में और दूसरे कुछ भगवे वस्त्र में कुछ अलग अलग वस्त्र में जो अपने अपने घरों में भी एक अच्छा जीवन जीते थे किसी को नुकसान नहीं करते थे वैसी आत्माओं को शरीर के साथ पहले ऊपर उठा लिया फिर मैंने बाबा ने कहा कि बाबा जी अभी ये ये हमने मुडली में सुना है कि सबको नया शरीर मिलेगा सतयुगी दुनिया में तो सोने के म, होंगे महल होंगे पूरी धरती एकदम पवित्र हो जाएगी तो अभी तो ये समंदर का पानी नीचे है बहुत गंदगी है आ जाएगी सब कुछ है तो ऐसे ऐसे स्थान पर तुम सतयुगी दुनिया की स्थापना करोगे तो बाबा ने बोला बच्चा धीरज तो रख एक के बाद एक एपिसोड देखते जा फिर वो जो सब शरीर के साथ ऊपर उठा दिया था न तो मैंने बाबा को पूछा कि बाबा मैं देख रहा हूँ ये दूसरे लोगों को, को दूसरे लोग हमारी दोनों की बात सुन रहे हैं तो कि नहीं सबको पर्दा डाल दिया है सब सबके पर पर्दा ऐसा डाल दिया कि वो अपना पार्ट देख रहे दूसरे का नहीं देख रहे लेकिन तेरे पर नहीं डाला इसलिए कि अभी हमारी दोनों की बात चल रही है इसलिए फिर तेरे पर भी पर्दा डालने वाला हूँ ऐसा बोला फिर क्या हुआ मैंने बोला बाबा फिर अभी आगे क्या हुआ तो बोले कि ये मैं पुराना शरीर सब विसर्जित हो जाओ ऐसा विसर्जन कर दूंगा सबका पुराना शरीर में विसर्जन कर दूंगा और उसकी आत्मिक स्थिति में उसको मैं नया शरीर दे दूंगा फिर मैंने बोला धरती पर ये तो सब पानी फिर कहाँ जाएगा फिर वो वापस समंदर में ऐसा चला जाएगा पृथ्वी को हुक्म कर दूंगा वो पानी वापस पृथ्वी पर वापस जहां था वहां चला जाएगा और धरती फिर धरती पर तो मैंने बोला बाबा जी गंदवाड़ होगा सब कुछ होगा गंदगी होगा अरे वो सूरज को मैं नीचे लाऊंगा सिर्फ पाँच मिनट और ये सारा सुखा देगा और मेरा फिल्टर ऐसा मैंने लगाया है कि सारी गंदगी को मैं एक सेकंड में हब शक कर लो कर सकता हूँ ऐसा फिल्टर मेरे पास है वो फिल्टर भी दिखाया आह, फिर कहा कि देख बच्चा ये जो भी अभी तुझ देख रहे ने उसको सबको शरीर नया दूंगा एकदम स्वस्थ हेल्दी ऐसा खुश मिशाज वाला शरीर दूंगा और मैं धरती पर एकदम पवित्र धरती को बना दूंगा ये सम, ये पानी जो है समंदर में वापस चला जाएगा फिर जहाँ धरती बची है वहाँ मैं बोल दूंगा कि सिर्फ बोलना है मेरे को तो कि सोने का महल तैयार हो जाओ तो अनेक जिलों में अनेक ऐसी वृंदावन नगरी सत्युगी दुनिया खड़ी कर दूंगा मैं सोने का महल सब एकदम ताजगी भरी ऐसी सृष्टि खड़ी कर दूंगा सत्युगी दुनिया फिर वो जो ऊपर उठाया हुआ है ना उसको हेल्दी ऐसा बहुत बढ़िया शरीर देके योगी वापस शरीर देके हरे को राजा रानी बना के एक एक राज्य सौंपने वाला हूँ तो ऐसा सुंदर दृश्य विनाश कैसे होगा बाद में क्या होगा मेरे सारे प्रश्नों का जवाब शिव बाबा ने दिया मेरी दृष्टि के सामने दिखाया और मैं खुली आँखों से सब देख रहा था तो इतना आखिर का एपिसोड फिर मैंने अधीरे से पूछ लिया कि ये कब होगा हे बाबा है मेरे परम ये कब होगा मैं कभी कर सकता हूँ कभी भी और अभी ज्यादा समय नहीं लगने वाला है तैयार हो जाओ फिर मैंने पूछा अंदाजन तो बता दो बोला तो सौ साल का संगम है कि नहीं मैंने बोला हाँ कितना साल हो गया तो यौगिक तो यौगिक प्रक्रिया में हो विद्यालय से भी जुड़ा हो लगभग नब्बे साल हो गया अभी कितना बाकी रहा दस साल बाप लगभग रहा इसके अंदर करने वाला हूँ सबको बता देना जल्दी तैयार हो के संपन्न हो जाए ऐसा वो स्वामी विश्वानंद जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया जो आपका परमात्मा के साथ बातचीत हुई रू रिहान हुआ उसमें आपने जो प्रश्न पूछे उन सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया है और कैसे सृष्टि परिवर्तन हो सकता है ये भी आपने बहुत सुंदर तरीके से अपने अनुभव को साझा किया चलिए मित्रों आशा करूँगा आप सभी को भी बड़ा अच्छा लग रहा होगा लेकिन साथ साथ में आप सभी को या हम सभी को मिलकर योग तपस्या जरूर करना है ताकि आने वाले समय में हम योगी के कैटेगरी में रहें ताकि विनाश हमारा ना हो ये हमें ध्यान रखना है तो इसके लिए टाइम बहुत कम बचा है उस टाइम कम बचा है तो लेकिन हम अपने जीवन को भी जल्दी से परिवर्तन कर सकते हैं सात्विक जीवन को अपनाएं योगी जीवन को अपनाएं जीवन में मूल्यों को अपनाएँ जीवन में सुख शांति आनंद को अपनाएं जिससे आपकी आत्मा समृद्ध होगी पवित्र होगी तो आप भी सत्यों के राजकुमार राजकुमारी बनकर महल में रहेंगे जो आपका इंतज़ार कर रहा है तो जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक संदेश के रूप में लोगों को क्या बताना चाहेंगे आप एक मैसेज के साथ पूरा करेंगे मैं हमारा ये मधुवन रेडियो जो भी सुन रहे हैं जहाँ भी होंगे मेरे प्यारे भाई बहनों हम आपको बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम स्वामी जी बनने के बाद भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी जी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जो राजयोगा सिस्टम है राजयोगा मेडिटेशन वो हमने विशेष अच्छी तरह से सीखा मेरे जीवन में धारण किया तो हम आपको हाथ जोड़ से हाथ जोड़ के विनती कर रहे रिक्वेस्ट कर रहे कि आप लोग भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी जी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े उसके सेंटरों से जुड़े सात दिन का जो राजयोगा जो मेडिटेशन का जो कोर्स होता है सात घंटे का रोजाना एक घंटा ऐसे सात दिन सात घंटा लगा के आप भी ये राजयोग मेडिटेशन योग सीखिए कोर्स करिए और ब्रह्मा कुमारी जीश्वर विश्वविद्यालय के सेंटरों से जुड़िए और आप भी मेरी तरह यहाँ मधुबन का आनंद लीजिए जहाँ शिव परमात्मा आते हैं बातचीत करते हैं मुलाकात करते हैं उसका आप भी लाभ लेके एक मनुष्य जीवन सफल करो यही हमारी दिल की प्रार्थना है आप सबको जी स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका थैंक यू सो मच बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए चलिए मित्रों स्वामी जी खुद बोल रहे हैं कि मैं ब्रह्मा कुमारी के जो राजयगा टेक्निक है उसे फॉलो करता हूँ और काफ़ी लंबे समय से इस चीज़ को अपने जीवन में अपनाते हुए आगे बढ़ रहा हूँ तो जब उनका ही कहना है तो आप भी जरूर इस चीज़ को अपनाएं और अपने जीवन को समृद्ध बनाएं और फिर से आप सभी की तरफ से रेडियो मधुबन की ओर से स्वामी जी का दिल से आभार धन्यवाद शुक्रिया <laughs> ओम शांति आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 जीरो सुनते रहो मुस्कर रहो ची तू गुड़ जावतन में लुत है ये छ